द्वैतस्य ग्रहणं द्वैत ग्रहण तुम उभय प्राचतुर्यो बीजनिद्रा युत प्राच साय श्लोका कथम द्वैताग्रहणसु्य कारणब्धत्व भाग्य से न तुस्त प्राप्त आशंका निवर्त कोई आशंका प्राप्त है किसी को वह किस प्रकार आपने कह दिया कि तुल्य में कारणबद्धत्व नहीं है केवल प्राण में है क्योंकि द्वैत अग्रहण से तुल्यत्वात, कि द्वैत अग्रहण तुल्य समान है जब तुल्य है तो कारण बद्धत जो चीज है वह प्राग्य में ही रहता है प्राग्ञ से ही तुरियो तुरियो के अंदर नहीं है। प्राप्ता हैशंका ऐसी आशंका प्राप्त हो गई क्यों नहीं है कथम न उसके स्थान व्य कथम न कारणबद्धत्व प्राप्त आशंका उस प्राप्त से निवृत्ति करने के लिए आरंभ हुआ है यदि तत्व प्रतिबोध निद्रा पूरा पूरा स्वरूप था जवाब दे रहे हैं है ना उसके बाद क्योंकि इसका मतलब क्या तत्व प्रतिबोधो निद्रा सैव से विशेष प्रतिबोध प्रसवस्य से बीजम तत्व का ज्ञान का नाम ही निद्रा है और वही है विश्व जागृत और स्वप्न विशेष प्रतिपोधों के प्रति का विशेष प्रतिपोध क्या है अन्नताग्रहण अन्नताग्रहण कहा होता है जागृत और स्वप्न में उसके प्रसव मनुष्य उत्पत्ति के प्रति बीच है निद्रा ऐसी निद्रा का नाम सा बीज निद्रा उसको कहते प्राग्य युक्त है प्राग्य जो है है निद्रा से युक्त है। सदा दृष्ट स्वभावत्वा तत्व प्रतिबोध लक्षण निद्रा तुरिए तुरी सदा दृष्ट स्वभावत्वा क्योंकि तुरिए में बीज रूपा निगरा नहीं रहती है क्यों नहीं रहती है क्योंकि सदा दृक स्वरूप स्वभाव वाला है दृष्ट स्वरूप वाला है माने वो दृष्टि होता चैतन्य स्वभाव वाला है दृष्ट स्वभावत्वा विशुद्धि धातुत्व प्रसाद प्रमाण बाधात्तुत्या उसके अनुमान बाधित हो जाता है कि ऐसे सिद्ध करने वाले बहुत प्रमाणों से बाधित हो जाता है आप कौन सा है तो जो पूर्व पक्ष ने दिया था क्या दिया था द्वैता ग्रहणा ग्रहण आदम द्वैत ग्रहण पृष्ठ का अंतिम पंक्तरी में उसको हमने काला खेतु बना दिया क्योंकि तो बायु खेतु वाला नियम क्या है अन्य प्रमाण से वायित होना चाहिए अनुष्ठान द्रव्य कैसा है ठंडा है गर्म नहीं होता अनुष्ठ क्यों द्रव्यों। तो आपने क्या कहा स्पर्शन स्पर्शन के द्वारा हो जाता है से, से होना चाहिए ना साध्य से होना चाहिए साध्य भाव की सिद्धि प्रमाणांतर से हो जाए तो कैसे होगा अब यहां जो तो था साध्याण उसका अभाव है कारण अब उसकी सिद्धि प्रमाण प्रमाण जो तुरी में क्या है चेतन्य है है सदा इसे निद्रा, निद्रा कोई भी नहीं हो हो सकता आगम बात बात अनुमान कर सकते हैं आप प्रत्यक्ष प्रमाण से बात प्रमाण से बाहित हो सकता है और आगम से बाहित हो सकता है ये आगम बात कहा है आगम के द्वारा वह बाहित हो गया क्योंकि तत्व तो अप्रतिबोध लक्षण निद्रा तुरी नूपा तो जो निद्र है वह तुरी अवस्था में सदा नहीं रहता होने से न प्राय इसलिए उस तुरी अवस्था में बंधो नहीं होता है यह इसका विप्राय तो कारणबंध ही नहीं रह गया तब तो कार्य बंध का है अन्यता ग्रहण कहा ग्रहण नहीं हुआ तो अन्य ग्रहण भी नहीं हो सकता कार सिद्ध हो गया। अब कार्य कार तो श्लोक के अंदर जो उक्त है उसी अर्थ को अनुभव के आधार पर भी सिद्ध करना चाहते जो श्रुतियों के आधार पर सिद्ध बात है उसको सर्वानुभव के आधार पर सिद्ध करना चाहते उसके लिए आगे कार्य का शुरू होती है स्व निद्रा युतावाद प्राजस्प्न निद्रया न निद्रा न स्वनम तु पश्य निश्चिताद्रा युताद्रा युत आदस्तुस्वन निद्रया स्वन युक्त निद्रा से युक्त कौन आद आदि दो अवस्थाएं प्राग्ञ अस्वप्न निद्रया और प्राग्ञ कैसा है स्वप्न और निद्रा असप में समाज थोड़ा तो होशियारी से करनी पड़ेगी समझदारी से गड़बड़ हो जाएगा ना अस्वप्न और अनिद्रा हो जाएगी समाज करके नहीं करोगे तो निद्रा तो है ना वहां प्राज्ञ में इसे अस्वप्न में बड़ा संभाल के समाज करना स्वप्नम स्वप्न अलग नहीं तो समाज कर दो स्वप्रंच निद्राच अनिद्रा नहीं निकालेंगे याद करते हो स्वप्नच निद्राच स्वप्न निद्रे न स्वप्निद्री अस्वप्न निद्रे है ना निद्रा बना दोगे दो या, या? तब क्या होगा द्वंद्वाल में श्रीमाण पदम प्रत्येक है अर्थ हो तो जाएगा अस्वप्न और अनिद्रा वो घटेगा नहीं प्राज्ञ में है लेकिन अनिद्रा नहीं इसलिए स्वप्न के साथ पहले समाश करके शब्द बना लो अस्वप्नम फिर निद्रा ची करना, तब हटेगा किंतु कैसा है स्वप्न रहित है किंतु निद्रा युक्त है और तुरी कैसा है न निद्राम पश्य निश्चिता, हा। निश्चिता हा। ऐसे लोग अनुभव करते हैं कि में निद्रा है नप्नम और स्वप्न विष्य स्वप्नकार कर रहे हैं अन्य ग्रहण सर्प में सर्प ग्रहण करना यही जैसा आप अन्यता ग्रहण मानते हो स्वप्न भी वास्तव में अन्य ग्रहण का स्वरूप ही है और स्वप्न से जागृत भी ले लेंगे इसीलिए। इसलिए स्वप्न और तेजस्व दोनों को एक ही शब्द से बोल रहे हैं स्वप्न जागृत और स्वप्न को दोनों को स्वप्न करीजिए दोनों बराबर तो है ना अन्य ग्रहण में तो कोई अंतर नहीं है जागृत में भी अनिता ग्रहण हो रहा है स्वप्न में भी अन्य ग्रहण हो रहा है तत्व अग्रहण पूर्वक अन्य ग्रहण दोनों में बराबर है इसे तो नाम न रख तो लोग तथ्योग तेजस के अंदर ही स्वप्रयुक्त कहना उचित है विश्व के अंदर तो जगह व जागृत अवस्था वाला है वहां पर जो स्वप्न शब्द प्रयोग का योग उचित नहीं है प्रबुद्ध मानव लगातार ये जागृति का व्यासा हो जाएगा कथम अवशेषण विश्वतेजसो स्वप्न कैसे आद्य विश्वसो स्विद्रैसे शब्दृहो अन्नता गृह आत्म देहाँ में ग्रहण ग्रहण करना इसे शरीर को कर रहे आत्मा में तो भी ही है, में और तो वह वासना में सूक्ष्म विषय को ग्रहण कर रहे हो ग्रहण कहा कि आप सर्प देख रहे, रहे हैं या देखेंगे या दंड देखेंगे जो भी देख रहे हैं गांव उसी प्रकार उगृत रूपा में देव देहा जो भी ग्रहण कर रहे हो वो भी आत्ष्ठान में हो रहा है और वासना में जो स्थूल विषय में वो पदार्थ को देख रहे हैं आत्मी अत दोनों के दोनों अनु दोनों को संज्ञा देने में कोई आपत्ति नहीं तथा आत्मनी देहादिग्रहण अन्नता ग्रहण आत्मा देहादि विलक्षण से आत्मा देहादि से पूर्व युक्ति हो चुकी है तेना स्वयुक्त अन्य ग्रहण तत्व विश्वतेजस और अविशिष्ट इस स्वप्र शब्द के द्वारा अन्य ग्रहण यहाँ लक्षण लक्षित है अतएव विश्व तैज दोनों में सामान्य रूपेण स्वप्र शब्द का प्रयोग में कोई नहीं है तथापि तो निद्रा से निद्रा युक्त न तो प्रबोध हो तो, इसे तो पूर्व से फिर आपने स्वप्न निद्रा कर दिया जागृत में निद्रा भी है स्वप्न में निद्रा है अरे दोनों में क्योंकि तत्व ग्रहण का नाम निद्रा है ना ये सोने का नाम निद्रा थोड़ी है पागल है नहीं ये बोल रहे हो कितने बार बोल चुके हैं स्वप्न मतलब अन्यथा ग्रहण निद्रा मने तत्व का अग्रहण जागृत का ग्रहण है क्या अधिष्ठान का ग्रहण तो है नहीं स्थल विषय ग्रहण हो रहे का मतलब ही ये हुआ आपको तत्व ग्रहण नहीं हुआ अधिष्ठान का सर्प का ग्रहण होने का मतलब क्या अन्यथा ग्रहण होने का तात्पर्य है कि आप रज्जु का अग्रहण के ग्रहण ग्रहण हो हो जाए, से जाएगा? ह पूर्वक ही ग्रहण होता है जब आपने अनताग्रहण स्वीकार कर लिया का मतलब है आपने तत्वाग्रहण भी स्वीकार कर लिया अत जागृत और सप्र में तो अपने जैसा जागृत हम कह सकते हैं वैसे वहां निद्रा भी है जागृत में, तत्वा रूपा निद्रा जागरत में। इसे जागरत था, भी से निद्रा सोती हुई वो मना कर रहे जागृत में निद्रा नहीं बोल रहे थे आप ही इसी कोठी में हो पूर्व पक्षी में पूर्व पक्षी तो बोल रहे जो तो सोते रहता है में निद्रा होती है झगे में कहा से निद्रा आ गया संज्ञ्या तत्व प्रबोध लक्षण तम ही मूल भाषाकार ने कहा अरे निद्रा के बारे में अब की पिछले दस लोगों में कई बार बोल चुका हूं निद्रा उक्ता निद्रा के कह चुका हूं क्या लक्षण लेना सोने का नाम नहीं तत्व तो प्रतिबोध लक्षण तमा तत्व तो का अप्रतिबोध रूपा अज्ञान का ही नाम निद्रा त्व प्रतिबोध का मतलब क्या ज्ञान होना मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है शरीर का ज्ञान हो रहा है के का प्रतिबोध को तत्व का ज्ञान को की की? भाविकाभ्याम युक्त हो विश्व तेजस इस प्रकार के स्वप्न और निद्रा इन दोनों से युक्त है विश्व और तेजस अध कार्य कारणबद्धितुक्तो इसलिए वे दोनों के दोनों कार्य और कारण से बद्ध है ऐसे यहाँ कहा गया है पहले कहा था ना ग्यारहवीं कार्य का में अब आप चौदहवी पढ़ रहे हैं ग्यारहवीं में बात आई थी कार्य कारण बद तो। उसके बाद दूसरे शब्द ने कहा आदि निद्रा युत सप्न निद्रा युतऊ आद्य स्वप्न निद्रा युत आद्य उसी को यहां दूसरे शब्दों में जो ग्यारहवीं में था उसके संपुष्टि में चौदाह ग्यारहवें में जो कही गई थी वह श्रुति और युक्ति के आधार पर था और चौदह में जो कह रहे हैं आप वह अनुभव के आधार पर स्वप्न वर्जित केवल भाषा स्पष्ट कर देते हैं समाज को प्राज्य कैसा है किंतु स्वप्नवर्जित मैंने नहीं कुय किया केवल स्वप्न में अस्वप्न में अकान वही व नहीं स्वप्न के साथ और आगे निद्रा के साथ नहीं केवल निद्रया केवल निद्र स्वप्न मर्जित केवल निद्रयुदी का मैंने अन्य ग्रहण नहीं है ना रात्रि में जब सोते रहोगे तो अन्यता ग्रहण न स्थल विषय हो न सूक्ष्म विषय वाश्रम विषय भी ग्रहण नहीं होता है इसीलिए वहा स्वप्न का मतलब अन्य ग्रहण नहीं है किंतु इसका यह नहीं किया समाज में पहुंच गया समाज ज्ञान हो रहा है ऐसे तो है।, है नहीं इन वहां पर क्या हुआ तत्व तो प्रतिबोध विद्यमान तो है ना भी इसलिए कहते हैं केवल केवल निद्राया केवल निद्रा तत्व तो प्रतिबोध है वो यदि कारणपति युक्त इसीलिए कह रहे हैं हम जो सुसुक्ति है वह प्राग्ञ है वो कैसा है कारणबद्ध है किंतु कार्यबद्ध नहीं है कारणबद्ध है किंतु कार्यबद्ध नहीं है कौन सा तत्त्व प्रतिबोध रूपी कारण से निद्रा से युक्त है वो किंतु अन्य ग्रहण रूपी कार्य जो स्वप्न है उसे नौ व्यय पश्य तुरीय तुर्यो में नौ भयम पश्यंती दोनों को नहीं देखते अन्यता ग्रहण भी नहीं है तत्व ग्रहण भी वहां नहीं है नौ भयम पश्यंती तुरी निश्चिता ब्रह्म भी दो सवितरी वमहा नौभय पश्यंती तुरी तुरी में वे दोनों ही नहीं देखते कौन लोग नहीं देखते हैं नि जो निश्चित बुद्धि वाले निश्चित बुद्धि वाले का मतलब क्या वह अभी ब्रह्मविद ब्रह्मविद्या क्यों वृद्धता सवितरीवतम विरुद्ध होने से वृद्ध होने से कभी विरुद्ध कैसे है वह कभी सवितरी वैसे सूर्य में अंधकार हो सकता है क्या सूर्य में जैसा अंधकार नहीं हो सकता जिस बिल में नेवला है वहां सांप नहीं हो सकता उसी प्रकार से यहां पर भी समझना है कि जहां आप आत् प्रकाश है वहां पर तत्व नाम प्रतिबोधपूर्व नहीं हो सकता अतो न कार्य का इसीलिए तो पूर्व में कहा था तुरिय जो कैसा है तुरिया कार्य काण से बद्ध नहीं है न कार्य काण बद तो तुरिए सिद्धता उसी ग्यारहवीं में, में। तो का निश्दों में तुरिए ने सिद्धता संग्रह करके बोल दिए अतो न कार्य कारणबद्ध इसलिए कार्य कारण दोनों से बद्ध नहीं है यह बात जो है ग्यारहवीं कारिका में कह दी गई थी ये सब ग्यारहवीं कार्य का ही है कार्यकारणब भी जागृत विश्व के, के बारे में आया था। और के बारे को में, कही कही में कोई नहीं ये बात नहीं शब्द अंतर कर दिया गया इसलिए वहां पर हम श्रुति और युक्ति के आधार पर बोल रहे थे तो वहां के अनुसार शब्दावली प्रयोग कर दिया ये आम आदमी के अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम जो जनता की जानकारी के शब्दावली प्रसिद्ध उन्हीं को लेकर और ब्रह्मविद के में केवल का अनुभव नहीं है तो सभी अनुभव में है सभी जानते हैं स्वप्न और जागृत विपरीत ग्रहण हो रहा है अन्य ग्रहण मैंने विपरीत ग्रहण हो रहा है और सुश्री में तत्व का अग्रहण मात्र अन्य ग्रहण नहीं है। ये सभी जानते हैं जिसे पूर्वार्ध पूरा का पूरा अनुभव के आधार पर है उत्तरार्ध केवल ब्रह्मज्ञानी का अनुभव आम आदि नहीं के अनुभव के आधार पर अदे पुनरुप्ति दोष नहीं समझना यह अनुभव के आधार पर है पूर्वार्ध सामान्य जनता के अनुभव के आधार पर उत्तरार्ध तत्वे ब्रह्मवेत्ता के अनुभव के आधार पर है कदातरी पूर्व पक्ष पूछ सकता है कदा तुर्यती तो कब होता है कैसे होता है ऐसे कोई पूछता है और कब होता है यह समझाओ तुर्य कारण संपर्क असंभव कार्य कारण दोनों का संपर्क संभव ही नहीं है इसलिए हाँ यह शंका होकर पूछा जा रहा है तीन नंबर टिप्पणी दिया का अभाव तो काल में तुभित फिर दोनों होना चाहिए होना चाहिए तौगपद्य विरोधम मन मानो विवेक पृछ और लेकिन सोच रहे हैं यहाँ ये दोनों एक साथ हो नहीं सकता स्वप्न और निद्रा दोनों एक साथ कैसे होगा पूर्व पक्षना है इसलिए दोनों एक शब्द हो नहीं सकता सो रहा है आज भी तो स्वप्न नहीं देख रहा है स्वप्न में है तो स्वर्ण और सो नहीं रहा है मानना पड़ेगा आपको एक साथ कैसे हो जाएंगे इस आशंका को दूर करने के लिए जान करके कार्य कर स्वप्न से आप रूढ़ मत लो निद्रा से रूढ़ मत लो यहां जब प्रकरण में निर्णय हमने लिया है स्वप्न शब्द्रहण वो अर्थ तो दोनों एक साथ हो सकते हैं कोई विरोध नहीं है बल्कि दोनों कार कार के जो का अनुभाव है कि तत्वाग्रहण के बिना अन्य ग्रहण नहीं हो सकता बल्कि अन्य ग्रहण के बिना तत्वग्रहण हो सकता है जैसा ग्रहण ग्रहण ग्रहण नहीं तत्व ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा हो, रहा हो, आपको, और हो।, हो और अन्य ग्रहण भी हो जाए दोनों हो जाएगा क्या सवित्र तो प्रकाश हो तत्व ग्रहण भी हो रहा है रज्जु भी मुझे दिख रहा है और सर्व भी वहां दिख रहा है दोनों कैसे हो जाएगा रज्जु भी दिख रहा है सर्वे दिख रहा है सर्व दिख रहा है दिखेगा और कोई कहता नहीं जी मेरे को रजू दिख रहा है और दूसरे सर भी दिख रहा है कहना पड़ेगा तो तो भाई पागल से खराब हो गया पागल से बैठ रहे तो। तो तो इसलिए जो लोग वेदांति शुद्ध वेदांति है ना वही कह नहीं सकते हैं कि मुझे ब्रह्म सब जगह दिख रहा है और सारी उपाधियां भी दिख रही है दोनों तो कैसे हो जाएगा ये उपाधियां दिख रहे हैं फिर तो ब्रह्म आपका अनुभूति ब्रह्मानुभूति हो रही है तो फिर उपाध्यादा दिख रहा है तो चित्र नहीं दिख रहा है चित्र दिख रहा है मेरे पर्दा नहीं दिख रहा है आपको दोनों एक काला और छद्र हो नहीं सकता अजातवाद तो तकड़ा हर लोग ब्रह्म बोल तो तो बोलते डायलॉग पांच सीढ़िया बताते ही हैं पहले तो सगुण ब्रह्म मान लो मूर्ति मानो आरती उतारो सब करो फिर उसके बाद कहो ये जो सगुण ईश्वर वो सभी में है सभी का हृदय में पर चिनी मान लेना भी, भी आपने फिर कहेंगे नहीं नहीं कण कण में हृदयों में नहीं कणकण में वही फिर उसे भी आ गया सब उसमें है सब में आता नहीं आत्मा और उन आत्मा ही है और कुछ नहीं तो वो अज्ञान की जैसा जैसा आपके मन जब मानसते जहाँ अंत करण दो वैसे समझाने लगे मानी गई लेकिन आदमी ही टिक करके अजा तो बिल्कुल खंडन करेगा तो वो आगे बढ़ेगा कहां ये स्वीकार तो करे ठीक है अजातवा जब करे मेरे दिमाग से ऊपर उठ जा रहा है इस समय में हो सकता है कार्य मान लेता हूं लेकिन जो है वो अभी सुनूंगा केवल अभी तो ऊपर से चला जा रहा है हमें तो ये लग रहा है अब तो पास ये मूर्ति वाला भगवान ही भगवान है बस बसा का ठोस तो ठीक है लक्ष्य उसको बना इसकी उपासना करो लक्ष्य होना चाहिए अजात ब्रह्मो निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल निरवैव निरंजन स्वरूप बुद्ध गुप्त स्वभाव वाला मई हूं वह मेरा स्वरूप है वह स्वरूप मैं अनुभव करना चाहता हूं यू लक्ष्य बना करके आप कुछ भी स्टेज में रहिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप जिस तरह पर है वही समझ गए तब आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेगी सब लक्ष्य पक्की रहे और अब किसी भी स्तर कार्य करते जाइए कोई दिक्कत नहीं कुछ तो कर्म होगा कुछ अपने पुरुषार्थ से होगा कुछ परीक्षा पार्थ तो कुछ स्वेच्छा से होगा जो भी होगा वो आपको उसी अनुसार में जो है समय समय पर शास्त्र के आधार पर यह तो ब्राह्मण समर्थिहा ब्राह्मण कभी जो उस क्षेत्र श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष लोग हैं, उनसे सलाह ले लो वो जो कहेंगे उसका संसार चलो जैसे आप क्या होता है डॉक्टर है आप बीमार हो तो क्या करेंगे कि इस क्षेत्र बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर मामले में पता लगाएंगे उसे आप सलाह लेने जाएंगे क्या तो बताओ क्या करना है ये नहीं नलका खराब हो गया तो बिजली वाले को थोड़ी बुलाएंगे अरे प्लम्बर को बुलाया जो नलके वाला है उसे भी देखिए सबसे बढ़िया जो काम करता है थोड़ा सस्ता भी लेता हो ढंग से काम भी करता हो प्यार से करता हो ऐसे पकड़ के लाएंगे कहीं से पता लगाओ रू वो करके तो काम कराएंगे हर क्षेत्र में ऐसा ही है ना शास्त्र क्षेत्र में भी ऐसा ही हर कोई सर्वज्ञ नहीं होता किसी मामला में कोई है किसी मामले में कोई जिस मामले में जो ज्ञाता है उसे पता लगाओ उसे उस पहुंचते हैं और उसे सलाह लें इसके लिए विवाद हुई अब काम की सलाह सलाहनी पड़े, तो वकीलों किलों से सलाहना पड़ेगा वो जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा नहीं कर तो इलाज कैसे होगा अब उससे भी एक की सलाह देनी चल सकते और खतरा आज के जमाने में दो तीन की सलाह लेनी पड़ेगी ये डॉक्टरों का भी हालत एक डॉक्टर से था था काम कैसे कई बार नहीं चलता बदलने पड़ते और कहते डॉक्टर खुद ही कहे तो बहुत अच्छा डॉक्टर मानो ईमानदार डॉक्टर है वो कहते भैया मेरी बस ये बात है तू आग जा आगे चले जा तो जो देता है, जा, तो है। हम नहीं है। वो कुछ नहीं हो रहा है, चलो भाई भागो यहाँ से अपने आप छोड़ के भाग जाए तो अलग है नहीं तो पकड़े रखते हैं मरने तक बिल बनाओ तो खराब डॉक्टर अच्छे तो वो है तो उन्हें कोई मतलब नहीं भाई मरीज की इलाज करने से मुख्य है जो अपना भाग्य से मिलना मिलेगा किसके सचूसना नहीं चाहिए सच्चा सिद्धांत वही होता है ईमानदार डॉक्टर ईमानदार जो है कर्मचारी ईमानदार प्लम्बर इम ईमानदार पानी वाला बिजली वाला सब मिलना आज के जमाने के कलियुग में तो मुश्किल हो रहा है कहीं भी ईमानदारी नहीं कहीं भी सच्चाई नहीं गुरुचरों का भी जो सच्चाई नहीं ईमानदार नहीं तो फिर अमित कहाँ से हो व्यापार ग्यारहवीं में, में, में जो कही गई थी उसी को पुष्टिकरण कर दिया चौदह में जो कहा गया था आदि जो संग इसलिए उठ रहा है क्योंकि तुरियो में निश्चित जो होता है तो कब होता है उसी प्रश्न को दूसरे शब्दों में डाल रहा है कारतरी स्वप्न बहुत ही की अपेक्षा देखो फर्क है देखो भाषिकार अवतरण क्या निश्चित होती अंतर कर दिया ना वगैरह तुरी कब होता है और हृदय स्वप्न कब होता है कहने का मतलब दोनों की वही बात हम बोलते ना कई बार स्थान दिया गिलास में दूध है एक बोलते आ जाए, भरा खाली और गुजराती की लड़ाई वाली बात मत करो बिठाओ भाष्य और कहना है।, है कि जब तुर में ये दोनों नहीं रहता आपने कह दिया चौदहवी कारिका में अर्था जब तुरय नहीं रहेगा तब तो दोनों एक साथ रहता कि नहीं रहता आंध्रिय इस तरीके से तुर नहीं, नहीं रहेगा इसका मतलब स्वप्न दोनों एक साथ होगा आप यही कहना है सिद्धांत का हाँ मेरे ही कहना है तो पुर्य कैसे हो सकता है स्वप्न का तो विरोधी है है तो नहीं हो सकता तो कैसा होगा कब होगा ये पूछना है मैंने आनंद उसी प्रश्न को साधारण बुद्धि वालों के लिए दूसरे शब्दों में बोल दिया सूर्य का अनुभव जब नहीं होगा तब तो क्या होता है क्या अनुभव में आता है स्वप्रण निद्रा दोनों एक साथ होता है एक के बाद क्रम से होता है ये कैसे होता है कार ने सब तरण का गो शब्द को ले लिया है अन्यता स्वप्न निद्रा तत्व अजान से तयक्ष रज की भांति तत्व से विपरीत ग्रहण होने पर स्वप्न होता है अन्यता अन्य ग्रहण करने से स्वप्न होता है चाहे वो जागृत नाम रखो उसको चाहे स्वप्न नाम रखो जब अन्न जागरण हो जाए इसका मतलब वो स्विद्रा तत्व और निद्रा क्या चीज है तत्व न जानते हुए समय का नाम निद्रा और विपर्यास है तयो तयो हरे दोनों कहा होते हैं प्रयास में और विपर्यास कहा है आपका जागृत और स्व दोनों में विष्वरता दोनों में विपर्यास है जागृत में भी हम देव तुम तो ग्रहण कर रहे हो और स्वप्न में भी देव तुम तो है ही वहां पर भी विपरयास तो, तो विशुद्ध है दोनों में ही है जागरूक स्वप्न दोनों में ही है इसलिए विपर्यास में ये दोनों ही बातें तत्व आग्रहण पूर्वक पूर्व अन्नाग्रहण बार बार कहता हो तत्व आग्रहण पूर्वक ही अन्यग्रहण होता है कहो क्षिण और जब दोनों ही रह जाते हैं तुर्य बदणोद इन दोनों भी प्रयोग के क्षीण हो जाने पर साधक सूर्य पद को प्राप्त करता है मुक्श मुक्त हो जाता है दोनों नहीं होना चाहिए तत्व ग्रहण भी नहीं और तत्व ग्रहण पूर्व ग्रहण भी नहीं मैंने कार्य कारण भाव का अनुभूति के अभाव हो जाए अज्ञान और अज्ञान के कार्य की अनुभूति का भाव हो जाए कोई तुर वही मोक्ष कार्य कारण के अनुभूति कह रहा वही वास्तविक मुक्ति है भाषण स्वप्न जागृत यो स्वप्न और जागृत इन दोनों ही कालों में क्या होता है अन्यथा ग्रहण होता है अन्यथा ग्रहण मतलब रज्वान सर्व गृह तत्व जैसे रज्जो में सर्वग्रहण करते हैं वैसे तत्व को अन्यथा ग्रहण कर लिया सर्व क्या अन्य गृह थे ग्रहण करता हुआ सर्व को आप क्या मानते हैं अन्नता ग्रहण हो गया कहते हो उसी प्रकार से तत्व को अन्य रूपण कर लिया अन्य अन्य था शब्द कैसे अन्य शब्द अन्यथा बन गया मैंने अन्य प्रकार गृह था अन्य प्रकार दूसरी प्रकार से ग्रहण करना रज्जो में रजुत्व था उस रजुत्व को ग्रहण करके करके सर्पण कर लिया इसी को दूसरा अनुभव क्या कहा अनुभव है तत्व का अन्यथा ग्रहण करने का नाम ही स्वप्न है निद्रा क्या है तत्तम अजानत तिशु अवस्थासु तुल्य ऐसा करो। निद्रा तत्व अजानत तिशु अवस्थासु सो तुल्य निद्रा गढ़ गया तत्व अग्रहण तत्व को न जानते हुए रहना ये जो चीज है तीनों अवसर बना जागृत और स्वप्न में अन्य ग्रहण है तत्वग्रहण भी दोनों दो है दोनों चीजें हैं दो अवस्था में दोनों चीजें रहती हैं, किंतु एक अवस्था में ऐसा है कि तत्वाग्रहण समाते ही बल्कि तीनों अवस्थाओं में तत्वाग्रह बराबर है क्योंकि तत्वग्रहण के बिना अन्य ग्रहण होगा नहीं अगर पहले दो अवस्था में तत्वाग्रहण तो है ही और तीसरे अवस्था में भी तत्वग्रहण है भले अन्य ग्रहण वहां नहीं है अच्छा तीनों अवस्था में तत्वाग्रहण समान है तत्व ग्रहण सहित अन्य स्वप्न निजस्वी और एक राशित्व वास्तव में स्वप्न और निद्रा समान रूप में और तेजस दोनों में होने के कारण से उन दोनों को एक कोटि में ले लेते हैं अलग अलग ग्रहण नहीं करते हैं तृतीय स्थान है तत्व ज्ञान लक्षण केवल विपर्यासहा तृतीय स्थान में तत्व अज्ञान रूपा जो निद्रा है निद्रीव केवला केवल निद्रा ही मात्र रूपा विपर्यास रहता है अतस्त कार्य कारण स्थान यो अन्य ग्रहण लक्षण विपर्यास है इसलिए वह यह जो कार्य कारण भाव रूपा कार्य कारण स्थान यह अन्यता ग्रहण लक्षण विपर्यास है अन्य ग्रहण रूपा जो भी प्रयास है और कार्यकारण बंध रूपे जो कि कैसे है दोनों तो दोनों नु? कार्यकर्ण बंध रूप है परमार्थ तत्व छीने तो जब परमार्थ तत्व का ज्ञान हो जाता है तो क्या हो जाएगा वो दोनों ही दोनों नष्ट हो जाएंगे न तो तत्वाग्रहण रह जाएगा तत्व ग्रहण होते ही बराबर तत्वाग्रहण चलाते के प्रति से ग्रहण ग्रहण का का कौन है क्षण बंद रूपन क्योंकि उस समय उभय रूपा जो बंद रूप थे वहां पर अनुभव न करते हुए तुरय में निश्चित हो बोती में भ्रमित निश्चय को प्राप्त किया हुआ होता है तत्व प्रबोध से विपरयास अक्षय के अवस्था में वह अपने सब प्रतिष्ठित हो जाने के कारण से वह कहते वह तुर्य पद को प्राप्त कर लिया कदा तत्व प्रतिबोध विपरयास अक्षय अच्छा ऐसा है तो समझाओ वह तो तत्व प्रतिबोध कैसे होगा तत्व ज्ञान कैसे हो जाएगा कब होगा जो विपर्यास के क्षय का कारण ही विपरीत ज्ञान है तत्व ग्रहण और अन्यथा ग्रहण ये कब नष्ट होगा नाशक जो तत्व ज्ञान है वह तो कैसे पैदा होगा ऐसे अपेक्षा कार्य पर जवाब दे रहे हैं अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुद्यते अजमिद्रस्वप्नम अद्वैतम बुद्ध्य तदा अनालि सुप्त जीव यह जो जीव है यदा मैंने चप यह जो जीव अनालि माया जो सोया हुआ है वह प्रबुद्ध्यते तत्व बोध के द्वारा भरी प्रकार से जन जाता एक गाना अंगारो रोदा प्रबुद्ध यदा जीव प्रबुद्ध जब जीव जग जाएगा कहाँ जीवेगा आपने आनंद रूप में तो जगह और कहा जाएगा तो क्या होगा अजमिद्रम स्वप्न अद्वैत बुझते तदा नतम नाम उसको दूसरे में कह रहे अजमिद नहीं रहा निद्रा नहीं रही स्वप्न नहीं रहा द्वैत नहीं रहा तभी उसे जन्म निद्रा और स्वप्न से रहित उस अद्वैत तो को का बोध बुद्धा का बोध उस समय हो जाता है अनुभव में समझाने के कई बार हम लोग अमावस्या दे चुके हैं पूर्णिमा की समय में जिस प्रकार से से चंद्रमा सारा प्रतिफलन जो है सूर्य के चरणों चंद्रमा पर आके वहां से जो प्रतिफलन है प्रतिबिंबित होकर जो आ रहा है प्रतिफलन वो धरती की और जिस प्रकार से आते हैं पूर्णिमा का दिन अमावस्या का एक भी नहीं आ रहा है कहा गए सब मानना पड़ेगा वापस सूर्य की ओर ही लौट रहे किसी ने देखा नहीं सूर्य की ओर जाते हुए जा कहा जा रहा है वो लेकिन मानना तो पड़ेगा कहा जाएगा कहाक्टिकल कर लेते हैं है ये? आप जहाँ प्रयोग आप तक तो अनुभव कर सकते हैं ना दर्पण लो दिन में ही नामवा से रुकने की जरूरत नहीं जिस दिन मन में आ जा संजय उसी समय दिन में ही आप देख सकते हैं रात में तो लाइट जला लो गया दर्पण पकड़ के बाहर प्रकाश छोड़ो और घुमा दे घुमा दे लाओ वापस लाइट की ओर प्रकाश अब कहा जाएगा फ्लाइट में तो चला जाएगा दिन में या रात में कोई भी बालक बच्चा भी प्रयोग करके देख सकता है सारी वृत्तियां इस समय वहां से आई वो वृत्ति में क्या हुआ वृत्तियां तो निकलती रहती है उस रुच पर क्या हुआ उस आत्मा की चैतन्य चाह बैठ गया प्रतिबिंबित हुआ लेकर के वृत्ति क्या वृत्ति अवच्चिन चैतन्य बन गया जड़ात्मिक वृत्ति से अवच्चिन चैतन्य हो गया चैतन्य का स्वर प्रतिम पड़ गया है और वो प्रतिम्ब को लेकर के विषय की ओर जा रहा विषय की ओर जाकर विषय ग्रहण कर रहे इसी का नाम स्वप्न अंधि ग्रहण और इसके पीछे क्या कारण हुआ पहले अग्रहण हुआ का कहा से ऑरिजन किरण आ पता नहीं दर्पण से आप इधर फेंक रहे हो दर्पण को क्या मालूम हो किरण इधर से आ रहे हैं उधर जा रहा है उधर किरण कहां से आ रहे हैं सुख ध्यान नहीं देता दर्पण ऐसे आपके मेरे जो चेतना आई हुई है कहां से आई आपको मालूम है किसी को मालूम नहीं अरे यहां से बाहर जा रही देख रहे हैं जगत हाँ श्रुति से तो मालूम हो रहा है ना केवल श्रुति से शास्त्रों से गुरुवचरों से सत्संग से कीर्तन से बचपन से जान चुके हैं ये बात तो वैसे तो चलो आप थोड़ी जान रहे हैं तो बचपन से जान रहे बल्कि अनेकों जन्मों से जान रहे होंगे लेकिन अभी अनुभूति में उतरी नहीं ना इसे मानना पड़ेगा अभी शब्द ज्ञान होते भी तत्व का ग्रहण अभी बना हुआ है अभी तत्वग्रहण नहीं हुई जी हो गया होता फिर काम ही खत्म थे फिर यहाँ कौन बैठता है नहीं यहाँ बैठने की जरूरत नहीं थी यहाँ आने की जरूरत नहीं कहीं भी घूमते फिरते रहते कहीं भी सत्संग हो रहा है नहीं भी हो रहा है वो क्या फर्क पड़ता है उसको सर्व प्रतिष्ठित आदमी है एक जगह रहा भी करता है नहीं भी सकता लेकिन उसको तो पढ़ना कोई जरूरी नहीं पाठ चल रहा है तो बैठेगा जरूर संस्कार कहीं उधर हो रहा है तो वहाँ चलेगा जाएगा बैठेगा तो ब्रह्म ज्ञानी का संस्कार सत्संग स्वाध्याय अनेक जन्म से स्वाध्याय प्रवचन माप्रमितम इसके आधार पर जो जीवन चला है उसी को तो ज्ञान होगा ना अनुभूति होगी वो आज कहीं स्वाध्याय हो रहा हो तो उस है? उसकी उपेक्षा कैसे करेगा उसके संस्कार अपने आप जाएगा तो उस स्थिति में पहुंचे एकदम अवधुत ब्राह्मण स्थिति का भाषा वाली तब तो कहीं भी न, न, न जाएगा, ना आएगा हो हो, तो उपाधि भी है और उपाधि जाएगी बात कहोगे ये सब बातें तब होगी ना जो स्व उपाधि को अभी दृष्टि रूप ने स्वीकार कर लिया है तो प्रार्थाधीन होकर के इस उपाधि शरीर आदि उपाधियों को दृष्टि से संबद्ध दृश्य जगत जगत साध्य वगैरह वगैरह स्वाध्याय मानेगा और बीमार होगी तो से उसके लिए कहा जाता है कि वो जरूर जाएगा संस्कार उसी संस्कारों से जिसके लिए नए शरीर पर दृश्य है, है तो उसके लिए जगत रूप दृश्य संबद्ध होकर कुछ भी नहीं जिस अज्ञानियों को दिखाई देता तो उन अज्ञानियों के से बार बार भले होते रहेगा उसका कोई ऐसा दृष्टि ही नहीं ही। आगे कहेंगे मंत्र योयम संसारी जीव है सत्व प्रतिबोध रूपेण बीजात्मना अन्यता ग्रहण लक्षण कार्यात्म क्योंकि दोनों क्या है तो रूपा बीज है कारण रूपा है और अन्य ग्रहण रूपा क्या है कार्य रूपा है फल रूपा है तो वो चुके ना बीज फल कार्य कारण कार्य अथवा यहां जैसे तो ग्रहण स्वप्न निग्रह यह सब पर्यायवाची हैं। इस प्रकरण में स्वप्न निग्राह कहो कार्य कारण कहो फल बीज भाव कहो हैची अना काल प्रवृत्न मयालक्षण स्वप्न मम पिता पुत्रो नप्ता क्षेत्रम पशवः अहमेशा स्वामी सुखी दुखी क्षिता हम मन वरित प्रकारा स्वप्नाव्यना काल प्रवृत्न अनावृत्त मयालक्षणेन स्वप्न मयारूपी स्वर्गे द्वारा मम पिता मेरा पिता है पुत्रो अयम यह मेरा पुत्र है ये पोता है खेती है पशु है मैं इन सबका मालिक हूँ मैं सुखी हूं, दुखी हूं। मैं अरे भाई छीन हो रहा हूँ आम अनदा मैं इन सबसे बड़ा चढ़ बढ़ चढ़कर बड़ा होते जा रहा हूँ अमीर होते जा रहा हूँ अनेना इत्योम प्रकारान स्वप्नान इस प्रकार के स्वप्न मैंने अन्य ग्रहणों को स्थान दोनों जगहों में अनुभव करते हुए यदा परम जब सो जाता है यदा सोता सुप्ता जब प्रबुध्य सोया कब जगता है कदे कद वेदा परम कारण के न असी एव ताम हेतु फलात्मको तत्वी प्रतिबोध्यम यदा तथव प्रतिबोध्यते वेदांत अर्थ के तत्त्व को जानने वाला वेदांत तो तो पदार्थों की यह वास्तविक तत्व को जानने वाले पर्व करुणामी गुरु के द्वारा जब ये संबोधन कर कह दिया गया न सी एवं तो तुम ऐसे नहीं हो जैसे तुम सोच रहे हो मैं देवदत्तु मेरा बेटा है मेरा मेरा पिता है, पोता है, पोता क्या ऐसा नहीं, तो तो नहीं हो तुम। तुम मैं मैं? सी ऐसे तुम नहीं हो हेतु फलात्मा का हेतु फल साध साधन भाव वाला कार्यकारण भाव वाला वाले तुम नहीं हो किंतु तुम प्रतिबोध्यम तुम तो वही हो ऐसा जाने पर यदा जब ऐसा जाता है तभी कथम इस प्रकार ना बाह्यम आभ्यंतरम अतो अजम क्योंकि इसमें अस्मिन अनुभूति में बाह्यम जन्म भाव्यकारो बाह्य या जन्म जन्मादि जो भाविकार हैं उनमें से एक भी नहीं है अब आज हम इसलिए वो आज इसे श्रुदी प्रमाण ऐसा बाह्य कई बार अभ्यंतरो चुके हैं इसको यदि श्रुत है प्रमाण सर्व भाव विकार कार सकल भाव विकारों सहित है कितने विकार होते हैं छह होते हैं अस्ति है ना अस्ति फिर, फिर विपरिणम फिर अपक्षीय अपक्षियते विनश्य थे भाव विकार उत्पन्न है उत्पन्न हुआ फिर है फिर बढ़ता है और फिर बिगड़ने लगता है फिर क्षय होने लगता है खत्म हो जाता है छह जो विकार हैं उन से रहित आत्मा है तुरी है जन्मालणभूतम यशम जिसलिए जन्माली कारणभूतम नासमिन अविद्यात्मो बीचम निद्रा विद्य अनिद्रम क्योंकि इसमें जन्मालयों की कारणीभूता जन्मालण भूतम नास्मिन बीजम निद्रा विधि की अनिद्रा क्योंकि जन्माल जो अविद्यात्मक जो बीज है जिसको यहां निद्रा शब्द से बारम्बार कहा गया है वह उसमें आत्मा में नत्मा को हम क्या कहते हैं ब्रह्म गो तुरी अनिद्रम शब्द कहते हैं अनिद्री तत्म अतएव अस्वप्न जिसलिए वह अनिद्र है वह इसलिए वह गया तो नहीं अन्य ग्रहण से क्योंकि निद्रा तत्व ग्रहण ही है निमित्त किसके प्रति अन्यता ग्रहण के प्रति अन्य ग्रहण के प्रति निमित्त तत्व ग्रहण निद्रा निग्र ही नहीं रहा निमित्ती नहीं रहा निमित्ता पाया हो। लग गया। इस प्रकार से भी है वा अजो। जो आत्मा तुरी है वह अद्वैतम तुरियम आत्मा तब वह अपने आप और अद्वैत रूपेण व्यक्ति जो मोक्ष अनुभव करता है